और महामारी फैली थी लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा था मृत्यु का ऐसा विकराल रूप तो लोगों ने कभी नहीं देखा था ना सुना था सब उपाय किए गए थे लेकिन सब उपाय हार गए थे फिर कोई और मार्ग न देखकर लिच्छवी राजा राजगृह जाकर भगवान को वैसा लीलाए भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है फिर जल भी वर्षा था सूखे वृक्ष पुनः हरे हुए थे फूल वर्षों से न लगे थे फिर से लगे थे फिर फल आने शुरू हुए थे लोग अति प्रसन्न थे और भगवान ने जब वैशाली से विदा ली थी तो लोगों ने महोत्सव मनाया था उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा था यह चमत्कार कैसे हुआ भगवान ने कहा था भिक्षुओ बात आज की नहीं बीज तो बहुत पुराना है वृक्ष जरूर आज हुआ है मैं पूर्व काल में संख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था और यह जो कुछ हुआ है उसी पूजा के विपाक से हुआ है जो उस दिन किया था वह तो अल्प था अत्यल्प था लेकिन उसका ऐसा महान फल हुआ है बीस तो होते भी छोटे ही हैं पर उनसे पैदा हुए वृक्ष आकाश को छूने में समर्थ हो जाते थोड़ा सा त्याग भी अल्पमा त्याग भी महासुख लाता है थोड़ी सी पूजा भी थोड़ा सा ध्यान भी जीवन में क्रांति बन जाता है और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के ही चमत्कार हैं। तब उन्होंने ये गाथाएं कही थी मत्ता सुख परिच्गा पश्य चे विपुलम सुखम चजे मत्ता सुखम धीरो संपस् विपुल सुखम पर दुख पदानीन यो अतनो सुखमिच्छति वैर संसठो वैरा सोना परिमुच्छी थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख का लाभ दिखाई दे तो धीर पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग कर दे दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वह बैर में और बैर के चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी बैर से मुक्त नहीं होता पहले तो इस छोटी सी कथा को ठीक से समझ लें क्योंकि कथा में ही सूत्रों के प्राण छिपे हुए हैं मनुष्य का मन ऐसा है कि दुख में ही भगवान को याद करता है सुख हो तो भगवान को भूल जाता है और दुर्भाग्य की बात है यह क्योंकि जब तुम दुख में याद करते हो तो भगवान से मिलन भी हो जाए तो भी तुम्हारी बहुत ऊपर गति नहीं हो पाती ज्यादा से ज्यादा दुख से छूट जाओगे अगर सुख में याद करो तो सुख से छूट जाओगे और महासुख को उपलब्ध होगे। जब तुम दुख में याद करते हो तो याद का इतना ही परिणाम हो सकता है कि दुख से छूट जाओ सुख में आ जाओ लेकिन सुख कोई गंतव्य थोड़ी है सुख कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी है जो सुखी है वे भी सुखी कहां हैं दुखी तो दुखी है ही सुखी भी सुखी नहीं है इसलिए अगर सुख भी मिल जाए तो कुछ मिला नहीं बहुत जो सुख में याद करता है उसकी सुख से मुक्ति हो जाती वो महासुख में पदार्पण करता है वो ऐसे सुख में पदार्पण करता है जो शाश्वत है जो सदा है सुख तो वही जो सदा हो सुख की इस परिभाषा को खूब गांठ बांध के रख लेना सुख तो वही जो सदा रहे जो आए और चला जाए वो तो दुख का ही एक रूप है आएगा थोड़ी देर भ्रांति होगी सुख हुआ चला जाएगा और भी गहरे गड्ढे में गिरा जाएगा और भी दुख में पटक जाएगा जो क्षण है वो आभास है वास्तविक नहीं वास्तविक तो मिटता ही नहीं मिट सकता नहीं जो है सदा है और सदा रहेगा जो नहीं है वो कभी भासता है कि है और कभी तिरोहित हो जाता है जैसे दूर मरुस्थल में तुम्हें जल सरोवर दिखाई पड़े अगर है तो तुम उसके पास भी पहुंच जाओ तो भी है तुम उससे जल पी लो तो भी है तुम उससे दूर भी चले जाओ तो भी है लेकिन अगर मृग मरीचिका है अगर सिर्फ दिखाई पड़ रहा है अगर सिर्फ तुम्हारे प्यास के कारण तुमने ही कल्पना कर ली है तो जैसे जैसे पास पहुंचोगे वैसे वैसे जल सरोवर तिरोहित होने लगेगा जब तुम ठीक उस जगह पहुंच जाओगे जहां जल सरोवर दिखाई पड़ता था तब तुम अचानक पाओगे रेत के ढेरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं तुम्हारी प्यास ने ही सपना देख लिया था प्यास सपने पैदा करती है। अगर तुमने दिन में उपवास किया है तो रात तुम सपना देखोगे भोजन करने का भूख ने सपना पैदा कर दिया अगर तुम्हारी कामवासना अतृप्त है तो रात तुम सपने देखोगे कामवासना के तृप्त करने के क्षुदा सपना पैदा कर दिया गरीब धन के सपने देखता है अमीर स्वतंत्रता के सपने देखता है जो हमारे पास नहीं उसका हम सपना देखते हैं और अगर हमारी क्षुदा इतनी बढ़ जाए प्यास इतनी बढ़ जाए कि हमारा पूरा मन आच्छादित हो जाए उसी प्यास से तो फिर हम भीतर ही नहीं देखते आंख बंद करके नहीं देखते खुली आंख भी सपना दिखाई पड़ने लगता है वही मृग मरी है तब तुम्हारा सपना इतना प्रबल हो गया कि तुम सत्य को झुटला देते हो और उसके ऊपर सपने को आरोपित कर लेते हो हम सबको ऐसा अनुभव है हमने चाहे समझा हो चाहे ना समझा हो जो नहीं है उसको भी हम देख लेते हैं। किसी स्त्री से तुम्हारा प्रेम है तुम्हें उसकी क्षुदा है तुम्हें उसकी प्यास है उस स्त्री को तुमसे कुछ लेना देना नहीं लेकिन तुम उसके भाव-भंगिमा में उसके उठने बैठने में देख लोगे इशारा कि उसको तुमसे प्रेम है वो तुमसे अगर हंसके भी बोल लेगी हंसके वो सभी से बोलती होगी अगर वह तुम्हें कभी घर चाय पिलाने के लिए बुला लेगी तो तुम समझोगे कि उसे प्रेम है तुम इस छोटी सी बात पर अपनी पूरी वासना को आरोपित कर दोगे राह पर रुक के तुमसे बात कर लेगी तो तुम समझोगे कि उसको भी मेरी आकांक्षा है हम प्रतिपल ऐसा करते हैं जो नहीं है उसको देख लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हो जो है उसको झुटला देते हैं क्योंकि हम चाहते नहीं कि वह हो ऐसे हम जीवन को झूठ करके जीते क्षण भर को देख भी जाए इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा सपना तो टूटेगा सपनों में सुख कहां सुख तो शाश्वतता में है इसलिए बुद्ध कहते ऐस धमो सनातनों जो सदा रहे वही धर्म है सनातन धर्म का स्वभाव है वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ वैशाली के पास ही राज ग्रह में भगवान ठहरे लेकिन जब तक दुखी न थे लोग तब तक उन्हें निमंत्रित न किया था ये कथाएं तो प्रतीक कथाएं यही तो हमारी दशा है जब सब ठीक चलता होता कौन मंदिर जाता कौन पूजा करता कौन प्रभु को स्मरण करता जब तुम जीत रहे होते तब तो परमात्मा की याद भूल जाती जब तुम हारने लगते तब तुम साधु सत्संग खोजते जब जीवन में विषाद पकड़ता जब तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता तब तुम कोई सहारा खोजते तब तुम राम राम जपते, तब तुम माला पकड़ते तब तुम ध्यान में बैठते और ख्याल रहे दुख में ध्यान करना बहुत कठिन है दुख बड़ा व्याघात है दुख बड़ा विघ्न है सुख में ध्यान करना सरल है लेकिन सुख में कोई ध्यान करता नहीं सुख की तरंग पर अगर तुम ध्यान में जुड़ जाओ मन सुख से भरा है मन प्रफुल्लित है मन ताजा है युवा है इस उत्साह के क्षण को अगर तुम ध्यान में लगा दो तो जो ध्यान वर्षों में पूरा ना होगा वो क्षणों में पूरा हो सकता है इसलिए मेरी अनिवार्य शिक्षा यही है कि जब सुख का क्षण हो तब तो चूकना ही मत तब तो सुख के क्षण को ध्यान के लिए समर्पित कर देना तब भगवान को याद कर लेना वह याद बड़ी गहरी जाएगी वो तुम्हारे अंतस्थल को छू लेगी वो तुम्हारे प्राण के गहराई में प्रतिष्ठित हो जाएगी तुम मंदिर बन जाओगे जब तुम्हारी आंखें आंसू से भरी हैं तब तुम भगवान को बुलाते हो द्वार तो अवरुद्ध है जब तुम्हारे ओंठ मुस्कुराहट से भरे हैं तब बुलाओ तब द्वार खुले तब उस मुस्कुराहट के सहारे तुम्हारे प्रभु का स्मरण तुम्हारे आत्मा तक को रूपांतरित करने में सफल हो जाएगा सुख में करो याद जो दुख में करते हैं दुख से राहत मिल जाती प्रभु की स्मृति है राहत तो देगी, लेकिन जो सुख में याद करते हैं वे मुक्त हो जाते इस बात को ख्याल में रखना वैशाली में पड़ा दुर्भिक्ष बड़ी महामारी फैली लोग कुत्तों की मौत मरने लगे तब घबराए। मृत्यु का तांडव नृत्य ऐसा कभी देखा ना था सुना भी ना था इतिहास में वर्णित भी ना था सब उपाय किए ख्याल रखना आदमी पहले और सब उपाय कर लेता है। परमात्मा अंतिम उपाय और जिसको तुम अंतिम उपाय मानते हो वही प्रथम है लेकिन तुम उसे क्यों में आखिर में खड़ा करते हो तुम पहले और सब उपाय कर लेते हो जब तुम्हारा कोई उपाय नहीं जीतता तब तुम परमात्मा की तरफ झुकते हो थके हारे इस विचार से कि शायद अब और तो कहीं होता नहीं शायद हो जाए यह आस्था नहीं है आस्थावान तो पहले परमात्मा की तरफ झुकता है यह अनास्था है पहले तुम जाओगे उस दिशा में जिसमें तुम्हारी आस्था है समझो कि बीमार पड़े तो तुम पहले होम्योपैथ के पास नहीं जाओगे पहले एलोपैथ के पास जाओगे उसमें तुम्हारी आस्था है फिर अगर एलोपैथ ना जीत सका तो तुम आयुर्वेद के पास जाओगे उसमें तुम्हारी थोड़ी सी डगमगाती आस्था पुराना संस्कार है फिर वो भी न जीता तो तुम शायद होम्योपैथ के पास जाओ अब तुम सोचते हो शायद होम्योपैथ भी न जीते तो फिर तुम शायद नेचुरोपैथ के पास जाओ और जब सब पैथी हार जाएं, तो शायद तुम परमात्मा का स्मरण करो तुम कहो अब तो कोई सहारा नहीं अब तो बेसहारा हो अंत में तुम याद करते हो अंत में याद करते हुए यही बताता है कि तुम्हारी कोई आस्था नहीं अन्यथा पहले तुम परमात्मा की याद किए होते पहला मौका तुम उसको देते हो जिसमें तुम्हारी आस्था है परमात्मा आखिर में हमने रख छोड़ा है वैशाली के लोग हमसे कुछ भिन्न न थे ठीक हम जैसे लोग थे ऐसी घटना कभी घटी या नहीं घटी इसकी फिक्र में मत पड़ना वैशाली के लोग हम जैसे लोग थे इसलिए तो लोग बुढ़ापे में परमात्मा का स्मरण करते हैं जवानी में नहीं तब तो सब ठीक चलता मालूम पड़ता है नाव बहती मालूम पड़ती दूसरा किनारा बहुत दूर नहीं मालूम पड़ता पैरों में बल होता है अपने अहंकार पर भरोसा होता है कर लेंगे खुद जूझने की हिम्मत होती फिर धीरे दीर धीरे पैर कमजोर हो जाते नाव टूटने फूटने लगती दूसरा किनारा दूर होने लगता है लगता है मझधार में ही डूब के मरना है। अपने पर भरोसा नहीं रह जाता अपने सब किए उपाय व्यर्थ होने लगते तब आदमी भगवान की स्मृति करता तब सोचता है शायद पर ख्याल रखना जिसने अंत में भगवान को मौका दिया है उसके भीतर शायद तो मौजूद रहेगा ही अंत में मौका देने का मतलब ही है कि तुम्हारा भगवत्ता में विश्वास नहीं ये वैशाली के लोग दुर्भिक्ष फैला होगा महामारी फैली होगी सब उपाय किए होंगे चिकित्सा व्यवस्था की होगी लेकिन कुछ भी रास्ता न मिला लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे ये कुत्तों की मौत शब्द मुझे बहुत ठीक लगा गुरुजीएफ निरंतर अपने शिष्यों से कहा करता था कि जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरेगा किसी ने उससे पूछा कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है तो गुरुजीफ ने कहा कुत्ते की मौत का अर्थ यह होता है व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा दुत्कारें खाई जगह जगह से भगाया गया जहां गया वहीं दुत्कारा गया रास्ते पे पड़ी जूठन से जिंदगी गुजारी कूड़े करकट पे बैठा और सोया और ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया ना जिंदगी में कुछ पाया ना मौत में कुछ दर्शन हुआ कुत्ते की मौत लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी कोई कुत्ते की मौत मरता है बात कभी-कभी कोई मरता है जिसकी कुत्ते की मौत नहीं होती अधिक लोग कुत्ते की मौत ही मरते हजार में एक आध मरता है जिसकी मौत को तुम कहोगे कुत्ते की मौत नहीं जो जिया जिसने जाना जिसने जाग के अनुभव किया जिसने जीवन को पहचाना जिसने जीवन की किरण पकड़ी और जीवन के स्रोत की तरफ आंखें उठाई जो ध्यानस्थ हुआ वही कुत्ते की मौत ही मरता फिर हम बड़े बेचिन हो जाते महामारी फैल जाए लोग मरने लगे तो हम बड़े बेचिन हो जाते और एक बात पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि सभी को मरना है महामारी फैले कि ना फैले इस जगत में सौ लोग मरते ख्याल किया ऐसा नहीं कि निन्यानबे प्रतिशत लोग मरते हैं कि अंठानबे प्रतिशत लोग मरते हैं कि अमेरिका में कम मरते हैं और भारत में ज्यादा मरते हैं यहां सौ प्रतिशत लोग मरते हैं जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही आदमी यहां मरते महामारी तो फैली ही हुई है महामारी का और क्या अर्थ होता है जहां बचने का किसी का भी कोई उपाय नहीं जहां कोई औषधि काम ना आएगी साधारण बीमारी को हम कहते हैं जहां औषधि काम आ जाए तो उसको कहते हैं बीमारी रोग महामारी कहते हैं जहां कोई औषधि काम ना आए जहां हमारे सब उपाय टूट जाएं और मृत्यु अंततः जीते महामारी तो फैली हुई है सदा से फैली हुई है इस पृथ्वी पर हम मरघट में ही खड़े यहां मरने के अतिरिक्त तो और कुछ होने वाला नहीं देर अबेर घटना घटेगी थोड़े समय का अंतर होगा वैशाली के लोगों ने यह कभी ना देखा था कि सभी लोग मरते सभी को मरना है अगर यह देखा होता तो भगवान को पहले बुला लाए होते कि हमें कुछ जीवन के सूत्र दे दे कोई सोपान दें कि हम भी जान सकें अमृत क्या है लेकिन नहीं गए क्योंकि महामारी फैली नहीं थी आदमी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि मौत दिखाई नहीं पड़ती जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो दिखाई नहीं पड़ती और जो व्यर्थ की बातें हैं खूब दिखाई पड़ती तुम एक कार को खरीदते हो तो जितना सोचते हो जितने रात सोते नहीं जितने कैटलाग देखते हो तुम एक मकान खरीदते हो तो जितनी खोजबीन करते हो तुम एक सिनेमा गृह में जाते हो तो जितना विचार करते हो अखबार उठा के कि कहां जाना कौन सी फिल्म देखनी तुम जीवन के संबंध में इतना भी नहीं सोचते तुम ये भी नहीं देखते कि यह जीवन हाथ से बाहा जा रहा है और मौत रोज पास आई चली जा रही है, मौत द्वार पर खड़ी कब ले जाएगी कहा नहीं जा सकता हमने इस तरह से झुटलाया है मौत को कि जिसका हिसाब नहीं मेरी एक किताब है अंटिल यू डा जब तक तुम मरो नहीं इंग्लैंड में एक प्रकाशक उसे छापना चाहता है सेल्डन प्रेस उनका पत्र मुझे मिला तो मैं चकित हुआ उन्होंने लिखा किताब अद्भुत हम है। हमें इसे छापना चाहते इंग्लैंड में लेकिन नाम हम ये नहीं रख सकते Until you die. ये तो इसका शीर्षक देख के ही लोग इसे खरीदेंगे नहीं लोग मौत से इतना डरते ऐसी किताब कौन खरीदेगा जिसको ऊपर ही लिखा हो अंटिल यूडा नाम ये हम नहीं रख सकते हैं। नाम हमें बदलना पड़ेगा उन्होंने लिखा सूचक है बात हम मौत की बात ही कहां करते कोई मर जाता तो कहते हैं देहावसान हो गए छिपाते कोई मर गया तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए चाहे नरक ही गए हों सौ में निन्यानबे नरक ही जा रहे होंगे जैसा जीवन दिखता है उसमें शायद ही कोई कभी स्वर्गवासी होता हो लेकिन यहां जो भी मरे जहां भी मरे दिल्ली में भी मरो तो भी स्वर्गवासी बस मरे की स्वर्गवासी हो गए कि परमात्मा के प्यारे हो गए कि प्रभु ने उठा लिया मौत शब्द का सीधा उपयोग करने में भी हम घबड़ाते क्यों मौत शब्द से बेचैनी होती मौत शब्द में अपनी मौत की खबर मिलती धुन मिलती मौत शब्द हमें याद दिलाता है कि मुझे भी मरना होगा देहावसान में ऐसी धुन नहीं मिलती स्वर्गीय में ऐसा भाव नहीं पैदा होता कि चलो किसी दिन हम भी स्वर्गीय हो जाएंगे कोई बात नहीं स्वर्ग मिलेगा मौत बहुत स्पष्ट कह देती है बात को स्वर्गीय में बहुत छिपा के बात कही गई जहर को छिपा दिया मिठास में ऊपर एक शक्कर की परत लगा दी मरगट को देखते हो सारी दुनिया में कोई जाति हो कोई धर्म हो कोई देश हो गांव के बाहर बनाते और मौत खड़ी है जिंदगी के बीच में ठीक जहां तुम्हारा बाजार है एम रोड पर वहां होना चाहिए मरकट ठीक बीच बाजार में ताकि जितनी बार तुम बाजार जाओ सब्जी खरीदो कि कपड़ा खरीदो कि सिनेमा गृह जाओ हर बार तुम्हें मौत से सारा ख्यातकार हो हर बार तुम देखोगी कोई चेता जल रही हर बार तुम देखोगी फिर कोई अर्थी आ गई बीच बाजार में होना चाहिए मरगटियों की जिंदगी के बीच में खड़ी है मौत उसे हम बाहर हटाकर रखते दूर गांव के जहां हमें जाना नहीं पड़ता या कभी कभी किसी के साथ जाना पड़ता है अर्थी में तो बेड़े बेमन से चले जाते हैं और जल्दी से भागते हैं वहां से जाना वहीं पड़ेगा जहां से तुम भाग भाग आते हो जैसे तुम दूसरों को पहुंचाए जैसे दूसरे तुम्हें पहुंचाएंगे ठीक ऐसे ही मैं छोटा था तो जैसा सभी घरों में होता कभी कोई मर जाए तो मेरी मां मुझे जल्दी से अंदर बुला के दरवाजा बंद कर लेती थी कि चलो अंदर चलो अंदर चलो मैं पूछता बात क्या है कहती अंदर चलो बात कुछ भी नहीं मेरी उत्सुकता बड़ी स्वाभाविक था कि बात क्या है जब भी कोई हंडी लिए निकलता बाजा बैंड बजता मुझे अंदर बुला लिया जाता दरवाजा बंद कर दिया जाता मौत दिखाई नहीं पड़नी चाहिए बच्चों को अभी से इतनी खतरनाक बात दिखाई पड़े कहीं जीवन में हताश ना हो जाए मगर मेरे मां का दरवाजे को बंद करना मेरे लिए बड़ा कारगर हो गया वो एक दरवाजे से बंद करती मैं दूसरे से नदारत हो जाता मैं धीरे धीरे जो भी गांव में मरता उसी के साथ मरघट जाने लगा फिर तो गांव में जितने आदमी मरे मैं सुनिश्चित था लोग मुझे पहचानने भी लगे कि वह लड़का आया कि नहीं कोई भी मरे इसकी फिर मुझे फिक्री नहीं रही कि कौन मरता इससे क्या फर्क पड़ता है फिर मैं जाने ही लगा हर आदमी की मौत पर मरघट जाने लगा और धीरे धीरे बात यह मुझे ख्याल में उस समय से आने लगी कि मरघट को गांव के बाहर छिपा के क्यों बनाया है दीवाल उठा दी सब तरफ से छिपा दिया है कहीं से दिखाई ना पड़े एक म्यूनिसिपल कमेटी में विचार किया जा रहा था मरघट के चारों तरफ बड़ी दीवाल उठाने का सब पक्ष में थे एक झक्की सा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं इसका क्या सार क्योंकि जो वहां दफना दिए गए हैं वो निकल के बाहर नहीं आ सकते और जो बाहर हैं वो अपने आप भीतर जाना नहीं चाहते इसलिए दीवाल की जरूरत क्या मगर दीवाल का प्रयोजन दूसरा है उसका प्रयोजन है जो बाहर हैं उनको दिखाई ना पड़े कि जीवन का सत्य क्या है जीवन का सत्य है मृत्यु जीवन महामारी है क्योंकि जीवन सभी को मार डालता है इसका कोई इलाज नहीं तुमने कभी सोचा जीवन का कोई इलाज है? टीबी का इलाज है कैंसर का भी इलाज हो जाएगा अगर नहीं है तो मगर जीवन का कोई इलाज है और जीवन सभी को मार डालता है तुमने देखा सौ प्रतिशत मार डालता है जो जीवित हुआ वो मरेगा ही जीवन का कोई भी इलाज नहीं जीवन महामारी है लेकिन वैशाली के लोगों को पता नहीं था जैसा तुमको पता नहीं है जैसा किसी को पता नहीं हम महामारी के बीच ही पैदा होते क्योंकि हम मरण धर्म दो व्यक्तियों के संयोग से पैदा होते हम मौत के बीच ही पैदा होते हम मौत के नृत्य की छाया में ही पैदा होते हम मौत की छाया में ही पलते और बड़े होते और एक दिन हम मौत की ही दुनिया में वापिस लौट जाते मिट्टी मिट्टी में गिर जाती हम महामारी में ही जी रहे हैं जिससे यह दिख जाता है उसके जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ तब लोगों को याद आई महामारी फैली तब याद आई सब उपाय कर लिए सब उपाय हार गए तब याद आई फिर उन्होंने अपने राजा को राजी किया होगा कि अब आप जाए भगवान राजगृह में ठहरे हैं उन्हें बुला लाए शायद शायद उनकी मौजूदगी और चीजें बदल जाए ख्याल रखना कि तुम चाहे शायद ही भगवान को बुलाओ तो भी चीजें बदल जाती कभी कभी तुम संयोग बसाती याद करो तो भी परिवर्तन हो जाता है तुम्हारी आस्था अगर होती तब तो बड़ा गहरा परिवर्तन हो जाता तुम अगर कभी संदेह से भरे हुए भी याद कर लेते हो तो तुम्हारे संदेह को भी हिलाकर परिणाम होते तुम्हारा संदेह बाधा तो बनता है लेकिन बिल्कुल ही रोक नहीं पाता कुछ ना कुछ हो ही जाता है पूरा सागर मिल सकता था अगर आस्था होती अब पूरा सागर साहे ना मिले मगर छोटा मोटा झरना तो फूट ही पड़ता तुम्हारे संदेह को तोड़ के भी भगवान फूट पड़ता है इसलिए जो न बुला सकते हो आस्था से कोई फिक्र नहीं शायद भाव से ही बुलाएं मगर बुलाएं तो जो ना बुला सकते हो सुख में कोई फिक्र नहीं दुख में ही बुलाएं मगर बुलाएं तो आज दुख में बुलाया कल से सुख में भी बुलाएंगे राजा गया राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लेवा आया भगवान ने एक बार भी ना कहा कि अब आए बड़ी देर करके आए और मैं तो निरंतर यही कहता रहा हूं कि जीवन दुख है और जीवन मृत्यु है और सब क्षण है और सब जा रहा है तुमने कभी ना सुना मेरी नहीं सुनी महामारी की सुन ली कभी कभी ऐसा होता है श्रेष्ठतम पुकार हम नहीं सुनते निकृष्ट की पुकार हमें समझ में आ जाती क्योंकि हम निकृष्ट हैं, हमारी भाषा निकृष्ट की भाषा है बुद्ध बीच में खड़े होकर हमें पुकारें तो शायद हम ना सुने दिवाला निकल जाए और हमारी समझ में आ जाए पत्नी मर जाए और हमारी समझ में आ जाए जुए में हार और हमारी समझ में आ जाए और बुद्ध पुकारते रहे और हमारी समझ में ना आए हमारी एक दुनिया है कीड़े मकोड़ों की दुनिया है जमीन पर सरकती हुई दुनिया हम आकाश में उड़ते नहीं आकाश की भाषा हमारी पकड़ में नहीं आती लेकिन बुद्ध ने इंकार ना किया उन्होंने कहा चलो किसी बहाने से ही मुझे याद किया चलो महामारी इनको एक संदेश ले आई कि अब भगवान की जरूरत है चलो इसका भी उपयोग कर लें भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया ऐसा हुआ या नहीं इसकी फिक्र मत पड़ना ये बातें कुछ भीतर की हैं बाहर हुआ हो तो ठीक ना हुआ हो तो ठीक लेकिन भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नृत्य शांत तो हो ही जाता है